ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन मुक्ति की प्राप्ति गुणों का बंधन हमारे भीतर और बाहर तीन विश्व जनिन शक्तियाँ काम कर रही है अंधकार प्रमाद और मोह की जड़ात्मक शक्ति तमस काम लोभ और सांसारिक क्रियाशीलता की तनावा तनावात्मक और वासना युक्त शक्ति रजस और प्रेम एवं ज्ञान की सुख प्रदायक समता युक्त शक्ति तत्वासत्व कल्याणकारक है क्योंकि वह मन को शुद्ध और तेजस्वी बनाता है तवो तो गुण की अंधकार में प्रवृत्तियों से अभिभूत होने वाले विकास के क्रम में निम्न गति को प्राप्त करते हैं रजोगुण द्वारा परिचालित होने वाले लोग निम्न अथवा ऊर्धगामी हुए बिना सारे जीवन संघर्ष करते रहते हैं जैसा अधिकांश लोगों में होता है लेकिन सत्व की संतुलित समता में प्रतिष्ठित लोग उच्च से उच्चतर आरोहण करते हुए परमात्मा सत्ता का सुखमा साक्षात्कार करते हैं लेकिन सत्व भी जीव को ज्ञान के विस्तार तथा सुख में आसक्त कर बंधन में डालता है पवित्रता भक्ति करुणा संयमादि सात्विक समत्व के गुण सत्य का साक्षात्कार करने में सहायक होते हैं लेकिन सत्व स्वयं चरम सत्य नहीं है आत्म साक्षात्कार अविद्या के समस्त बंधनों से आत्मा की आत्यंतिक मुक्ति चरम लक्ष्य है मात्र धर्माचरण और संयम उच्चतम आध्यात्मिक अर्थों में मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है श्री रामकृष्ण एक धनी व्यक्ति की कहानी सुनाया करते थे जिसे जंगल से गुजरते समय तीन डाकूओ ने पकड़कर लूट लिया तब पहले डाकू ने अपने साथियों से कहा इसे मार डालो दूसरे ने कहा मारने से कोई फायदा नहीं है इसे कसकर बांधकर जंगल में पड़े रहने दो वे लोग ऐसा करके चले गए लेकिन तीसरा डाकू लौट आया और उसे बंधन मुक्त करके जंगल से बाहर निकल कर... निकाल कर लाया उसने उसे सलाह दी उस रास्ते से जाओ तुम शीघ्र घर पहुंच जाओगे धनवान व्यक्ति ने कृतज्ञ होकर कहा लेकिन आप भी मेरे साथ चलिए हमें आपका हमारे घर में आदर सत्कार करने में प्रसन्नता होगी किंतु डाकू ने कहा यह नहीं हो सकता मैं डाकू हूँ और यदि मैं नगर में जाऊँगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी ठीक इसी तरह तमस हमें नष्ट करता है गजस हमें सांसारिक बंधनों में आबद्ध करता है और सत्व हमें मुक्ति की स्पृहा पैदा करता है सत्व पवित्रता करुणा आदि गुणों को जन्म देता है जो परमात्मा की दिशा निर्देश करते हैं लेकिन जीव को क्रमशः ऊपर उठना चाहिए तीन गुणों की तुलना ब्रह्मरूपी छत तक जाने वाली सीढ़ियों से ही की जा सकती है सत्व छत तक जाने वाली सीढ़ी का अंतिम सोपान मात्र है विशेष अंतर्दृष्टि प्रदायक प्रज्ञाशक्ति की सहायता से गुणों का अतिक्रमण किए बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता आध्यात्मिक जीवन नैतिक जीवन से कुछ अधिक है नैतिक आचरण निश्चित रूप से अपरिहार्य है लेकिन आध्यात्मिक जागरण भी होना चाहिए यह परमात्म सत्ता के निरंतर जप और ध्यान से होता है जो अंततोगत्वा साधक को स्वयं तथा दूसरों में परमात्मा की सत्ता का साक्षात्कार करने में समर्थ करता है हमें तंग करने वाली विश्व विश्वजनित शक्तियों के जाल में फंसे रहने तक जीव आध्यात्मिक स्वाधीनता कभी प्राप्त नहीं कर सकता लेकिन जब जीव अंततः गुणों का अतिक्रमण करता है तब वह जन्म और मृत्यु से दुख और जरा से छुटकारा पाकर अमर हो जाता है हमारा मानव व्यक्तित्व वैचित्यपूर्ण एवं जटिल है विश्वजनीन अविद्या या माया के उपादान त्रिगुणों के नाम से पुकारी जाने वाली विश्वजनीन शक्तियां, अहंकार वासनाओं सहित मन तथा बाह्य जगत और देह से आसक्ति के स्वभावयुक्त इंद्रियों को पैदा करती है यह जटिल प्रकृति हमारे वास्तविक स्वरूप उच्चतर आत्मा को आवृत कर देती है हमें अपने बाहरी व्यक्तित्व के बंधन से तथा हमारे वातावरण की सीमाओं से मुक्त होना सीख लेना चाहिए निषेधात्मक भाषा में चरम मुक्ति का अर्थ समस्त अनर्थों की मूल कारण अविद्या से मुक्ति है सकारात्मक भाषा में उसका अर्थ ब्रह्म ईश्वर अल्लाह अथवा ताओ कहलाने वाले चरम सत्य का साक्षात्कार है सिद्ध महापुरुष इसी वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करते हैं मोक्ष या मुक्ति उस ज्ञानालोक द्वारा प्राप्त होती है जो नैतिक और आध्यात्मिक रूपांतरण कर डालता है आध्यात्मिक मुक्ति का सोपान नैतिक मुक्ति भगवत गीता के सोलहवें अध्याय में दैवी संपद या सदगुणों युक्त तथा आश्री संपद या दुर्गुणों युक्त व्यक्तियों का वर्णन है अभय मन की शुद्धि ज्ञान संयम दान दम यज्ञ ऋजुता अहिंसा सत्य त्याग शांति सभी दुखी प्राणियों के प्रति दया व कोमल भाव विनय धैर्य आदि दैवी संपद है आसुरी संपद का विस्तार से वर्णन किया गया है लेकिन संक्षेप में वे अहंकार दर्प क्रूरता और अज्ञान है इन दो प्रकार की संपदों का अंतर त्रिगुणों के कारण है जिनमें तमस और रजस का प्राधान्य रहता है वे आसुरी संपद युक्त होते हैं दिन में सत्व का प्राधान्य रहता है वे दैवी संपद युक्त होते हैं यदि हम अपने जीवन का अवलोकन करें तो पाएंगे कि हम में दोनों प्रकार के गुण हैं कभी हम देवता की तरह तो कभी असुर की तरह आचरण करते हैं इस दौलायमान स्थिति का कारण सत्व गुण से प्रतिष्ठ में प्रतिष्ठा की अक्षमता है नैतिक जीवन यापन करना अपने आप में पर्याप्त नहीं है सामान्य लौकिक नैतिकता में रजोगुण का मिश्रण रहता है जो मानव की आध्यात्मिक अनुभूति में बाधा उत्पन्न करता है जब मन का रजोगुण दूर हो जाता है और सत्य का बाहुल्य होता है तब मन परमात्मा ज्योति को प्रतिबिंबित करता है लेकिन सबसे पहले तो तमोगुण को दूर करना होगा विषय सुख से अत्यधिक लगाव आलस्य और गर्व को त्यागना होगा यदि तभी संभव है जब व्यक्ति में सच्ची आंतरिक शक्ति हो बहुत से लोग जिस शक्ति का बाह्य प्रदर्शन करते हैं वह प्राय दुर्बलता को छिपाने के लिए होता है एक सच्चे नैतिक व्यक्ति में महान आंतरिक शक्ति तथा स्फूर्ति होती है वह तमोगुण पर विजय पाकर शांत और प्रेमी स्वभाव का हो जाता है लेकिन यदि यह अवस्था आध्यात्मिक अनुभूति न करावे तो यह भी किसी काम का की नहीं है सामान्यतः तो वास्तविक नैतिकता मानव को अध्यात्म और मुक्ति की ओर ले जाती है इसीलिए गीता में कहा गया है कि दैवी संपद मोक्ष प्रदायक है जबकि आसुरी संपद बंधन कारक होती है मानव को एकमात्र आध्यात्मिक अनुभूति ही संपूर्ण मुक्ति प्रदान कर सकती है और नैतिकता उस दिशा में आवश्यक कदम है जिस मात्रा में हम एक शुभ जीवन यापन करने में सफल होते हैं उसी मात्रा में नैतिक स्वाधीनता प्राप्त होती है लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति से ही पूर्ण तथा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो सिद्ध पुरुष को अविद्या से मुक्त करती है यही अविद्या सभी प्रकार के बंधन और दुखों का मूल कारण है बुद्ध का कथन है निर्वाण लाभ होने पर ज्ञानी पुरुष पवित्रता में प्रतिष्ठित और मुक्त हो जाता है जब ईसा मसीह ने यह कहा और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा तब वे ज्ञान द्वारा प्राप्त मुक्ति की बात कर रहे थे चीन के ताओ मतवादियों की एक पुरातन कहावत इस प्रकार है शिष्ट के प्रारंभ में परमात्मा जगत की माता बन गए जब मानव अपनी माता को जानेगा तब वह यह भी जानेगा कि वह उसका पुत्र है जब वह अपने पुत्रत्व को पहचानेगा तब वह अपनी माता के निकट रहेगा और अपने जीवन के अंत तक खतरों से मुक्त रहेगा